आनंद की खोज साधना की पूर्व तैयारी तप तप इच्छा शक्ति की वृद्धि का भी एक सर्वविदित एवं सर्वमान्य उपाय है शिक्षा पूर्वक शारीरिक कष्ट सहन करने में पर्याप्त मनोबल की आवश्यकता पड़ती है बार बार तप का अभ्यास करने पर यह मनोबल बढ़ता है इसका उपयोग यथा समय सूक्ष्म आध्यात्मिक संघर्ष के लिए किया जा सकता है जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है तप क्रिया योग का अंग है अविद्या अस्मिता राग द्वेष एवं अभिनिवेश इन पांचों को योगशास्त्र के अनुसार क्लेश कहा जाता है क्रियायोग से ये क्लेश क्षीण अथवा तनु होते हैं क्लेश तनु तनुकरणार्थम समाधि भावनात महर्षि पतंजलि के अनुसार इन क्लेशों को कम करने एवं चित्त की एकाग्रता के वृद्धि कर समाधि की उपलब्धि में क्रियायोग से सहायता मिलती है हम शरीर द्वारा दिन प्रतिदिन एक विशेष प्रकार की क्रिया एवं मन द्वारा एक विशेष प्रकार का चिंतन करने के अभ्यस्त हो जाते हैं तब के द्वारा यह अभ्यास या आदत टूटती है हमारे क्लेशों एवं आहार निद्रा मैथुन आदि पश प्रवृत्तियों की जड़ें अत्यंत गहरी है इनके बाह्य रूप एवं अभिव्यक्ति को तप द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करने से इनके अब तक के छिपे हुए सूक्ष्म मानसिक रूप प्रकट हो जाते हैं इस तरह हम इनके नियमन में एवं अंततः पूरी तरह उखाड़ फेंकने में समर्थ होते हैं तप विषयक कुछ व्यवहारिक सुझाव तप का स्वरूप एवं मनोविज्ञान समझने के बाद अब उसके व्यवहारिक पक्ष पर विचार करें इस संक्षिप्त लेख में विभिन्न धर्मों में प्रचलित सभी तपों का विस्तृत विवेचन संभव नहीं है यहाँ कुछ तपों के सिद्धांत महत्व एवं अनुष्ठान प्रणालियों का संकेत मात्र किया जा रहा है अधिक जानकारी के लिए पाठकों को गीता भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जैसा कि कहा जा चुका है प्रतिक्षा तब की पुरुष भूमिका है प्रतिदिन हमें अनेक छोटे बड़े शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं चाहे कैसा भी वैभवशाली व्यक्ति ही क्यों न हो वह इनसे अछूता नहीं रह सकता इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को शीतोष्णादि दुखों को सहन करने का उपदेश दिया है मात्रास पर शास्त्र कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो नित्यास्ताक्षस्व भारत यदि किसी दिन बस में बैठने की जगह न हो और खड़े खड़े ही यात्रा करनी पड़े गर्मी के दिन में विजयी बिजली न हो और पंखा बंद हो जाए भोजन में नमक अधिक पड़ गया हो पड़ोस में किसी का रेडियो बहुत जोर से बद रहा हो तो व्यग्र या उद्विघ्न हुए अथवा उनके प्रतिकार का प्रयत्न किए बिना इनको सहन करना चाहिए इन भौतिक असुविधाओं के अतिरिक्त कुछ मानसिक दुख और कष्ट भी है कोई ताना कर दे हमारा मित्र हमारी बात ना माने विरोध करे लोग अपमानित करें इन्हें शांत भाव से सहना चाहिए लौकिक सांसारिक दृष्टि से प्रतिकार करना भले ही युक्ति संगत प्रतीत हो लेकिन आध्यात्मिक पथ पत के पथिक के लिए सहनशीलता परम आवश्यक है सहिष्णुता के अभ्यास में परिपक्व होने पर साधक तप की ओर बढ़ता है कभी कभी कुछ साधकों में तप एवं सहिष्णुता में विरोधाभास दिखाई देता है वे शारीरिक दृष्टि से अत्यंत तप, तपस्वी होते हुए भी अन्य बातों में अत्यंत सही असहिष्णु हो सकते हैं इस द्वंद्व और विरोधाभास को हमारे व्यक्तित्व से हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक्षा को अपनाना आवश्यक है सामाजिक जीवन में हमें किसी न किसी रूप में तितक्षा का अभ्यास करना ही पड़ता है बच्चे के लालन पालन में माता न जाने कितने कष्ट उठाती है धन वैभव प्राप्त करने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यही नहीं एक खिलाड़ी को श्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए कितने अनुशासन एवं नियमों का पालन करना पड़ता है जब सांसारिक उद्देश्यों के लिए तितक्षा का पालन किया जा सकता है तो क्या भगवत दर्शन रूप चरम उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता वस्तुतः आदर्श के प्रति तीव्र आकर्षण प्रतीक्षा एवं तप को सहज बना देता है जो साधक निरंतर भगवत चिंतन रूप परम तप को करता है उसे दैनंदिन जीवन के दुख कष्टों का भान नहीं होता उपवास एवं आहार संबंधी तप उपवास अनाहार अथवा अर्ध आहार आदि आहार विषयक तप सबसे अधिक प्रचलित है इन्हें देहासिक शक्ति कम करने के स्थूलतम उपायों के रूप में देखा जा सकता है लेकिन मानसिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है उपवास शब्द का अर्थ होता है भगवान के निकट बैठना वास्तविक उपवास तो वह है जब साधक भगवत चिंतन में इतना तन्मय हो जाए कि उसे खाने पीने की शुद्ध बुद्धि न रहे इसी प्रक्रिया को उलटकर यह कहा जाता है कि भोजन के लिए जितना समय एवं शक्ति हम व्यय करते हैं उसे बचा भगवत चिंतन में लगाए यदि अनशनन किया जाए लेकिन भगवत चिंतन न हो तो ऐसा अनशन तामस तप की श्रेणी में आएगा इससे किसी मोटे व्यक्ति की चर्बी घट भर जाने का लाभ हो सकता है इससे अधिक कुछ नहीं यही कारण है कि अनेक धर्माचार्य अनास अनसनादि को प्रोत्साहित न करके युक्ताहार को महत्व देते हैं फिर भी साधक के लिए एकादशी पूर्णिमा आदि तिथियों पर अथवा सप्ताह के किसी एक दिन सीमित आहार अथवा अनाहार रूप व्रत रखना बहुत उपयोगी है इसी तरह कभी कभी रात्रि जागरण करके अथवा प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जाकर भगवत चिंतन एवं भगवान का नाम जप करना अत्यंत उपयोगी तप है जागरण एवं निद्रा के विषय में भी मध्यम मार्ग का नियम ध्यान में रखना चाहिए श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि सत्य कलिकाल की तपस्या है कुछ हद तक सत्य बोलने एवं अपने वचन को पालन करने का प्रयत्न करने वाले सभी लोग जानते हैं कि आज के युग में मन वचन एवं शरीर से सत्य पालन कितना कठिन है इस कठिनाई के कारण ही श्री रामकृष्ण इसे तपस्या की संज्ञा देते हैं वाचिक तप के रूप में विशेष अवसरों पर मौन रहने का भी प्रचलन है लेकिन अनुद्वेग कर, कर एवं सत्य मौन से कहीं अधिक कठिन है पर सैयद एवं शुभ बोलने की आदत डालने के लिए सर्वप्रथम मौन रहने का अभ्यास करना पड़ता है जो मौन रह सकता है वही सैयद वचन बोल सकता है यदि हम अपने दैनंदिन व्यवहार का अवलोकन करें तो पाएंगे कि हम प्रायः बोलने के लिए व्यग्रपने रहते हैं यदि बोलना शुरू करें तो रुकना ही नहीं जानते एवं कई बार तो बिना कहे बोलने लगते हैं साधक को इस प्रकार के व्यवहार को सैयत करना होगा प्रारंभ में यदि उसे कोई बोलने को न कहे तो न बोले दो व्यक्ति यदि बात कर रहे हों तो उनके बीच में न बोले एवं अगर बोलना भी पड़े तो दो चार वाक्यों में अपनी बात कहकर चुप हो जाए इस प्रकार का अभ्यास एक श्रेष्ठ तप है जिसका समर्थन सभी धर्मशास्त्र करते हैं यह स्मरण रखें कि काम की बात थोड़ी ही होती है सत्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधना है जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ संभव नहीं है यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि प्रत्येक साधक को सत्य पालन का भरसक प्रयत्न करना चाहिए ब्रह्मचर्य श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के अनुसार ब्रह्मचर्य श्रेष्ठम तप है ब्रह्मानंद जी अनास अनास अनशन आदि दैहिक तप को ब्रह्मचर्य की तुलना में नगण मानते थे उत्तेजक आहार के वर्जन से ब्रह्मचर्य में सहायता मिलती है लेकिन वास्तविक ब्रह्मचर्य निरंतर शुभ चिंतन एवं सर्वेंद्रिय संयम से ही संग सज जाता है आज्ञाकारिता आधुनिक युगोपयोगी एक महत्वपूर्ण तपस्या का उपदेश भग्नि निवेदिता ने किया है उनके अनुसार भिन्न प्रकृति के लोगों के साथ एक समुदाय में मिलजुलकर रहना बाह्य तब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तपस्या है इस संदर्भ में धर्म संघों में अनुष्ठित आज्ञाकारिता उल्लेखनीय है संघाध्यक्ष अथवा संघ गुरु एवं संघ के नियमों का निष्ठा एवं पूर्णता से पालन करना संघ बद्ध साधकों की एक महत्वपूर्ण साधना है इसे ईसाई धर्म में आंतरिक तप अथवा इंटरनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य अहंकार को चूर्ण विदर्ण करना होता है अपने गुरु अथवा धर्म संघ के संदर्भ में अपने महाध्यक्ष के आदेश को चाहे वह कितना ही अरुचिकर क्यों न हो सहर्ष तत्परता के साथ अक्षरसा पालन करना अपने आप में एक महान साधना है जो साधक के अहंकार को ठोक पीट कर प्रभु के हाथों में एक सुयोग्य यंत्र के रूप में परिणित कर देती है ध्यान जैन शास्त्रों के अनुसार तप बारह प्रकार के हैं जिसमें से छह बाह्य और छह अभ्यांतरिक होते हैं छह आभ्यांतरिक तपों में ध्यान भी एक है शुभ एकाग्र आत्म परमात्मा विषय धार्मिक चिंतन एक श्रेष्ठ तप है निरंतर भगवत चिंतन करना अपने स्वरूप अथवा इष्ट का चिंतन करना एवं विवेक द्वारा आत्मा को अनात्मा से पृथक करते रहने को परम तप कहना असंगत नहीं होगा सभी बाह्य तपों का उद्देश्य भी यही है यह स्मरण रखकर साधक को तपों जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए तब एक जीवन पद्धति वस्तुतः तब को साधक के जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए भले ही साधक तब को साधना के रूप में प्रारंभ करे किंतु अंत में वह उसके लिए इतना स्वाभाविक हो जाना चाहिए कि उसके जीवन का एक भी क्षण प्रमाद आलस्य अथवा लापरवाही में न बीते ऐसा जीवन अनभ्यस्त व्यक्ति के लिए अत्यधिक कठिन एवं भार स्वरूप होते हुए भी अभ्यस्त व्यक्ति के लिए अत्यंत आनंददायक होता है स्वामी विवेकानंद इसके एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं बा दृष्टि से उन्होंने कभी उपवासादि तप नहीं किए लेकिन उनका समग्र जीवन इतना सैयद तीव्र एवं वेगवान था कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तरह जीने का प्रयत्न करे तो वह उसके लिए महान तपस्या का रूप लेगा श्री रामकृष्ण कहते थे कि उनके अर्थात स्वामी विवेकानंद के भीतर ज्ञानाग्नि निरंतर प्रज्जवलित रहती है स्वामी विवेकानंद का जीवन ज्ञान में तप के द्वारा प्रज्ज्वलित था जो उपाह्य तप से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है